श्री राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ चौबीस अप्रैल अठारह बलराम तथा गिरीश के मकान में भक्तों के संग में शुक्रवार बैशाख शुक्ल दशमी चौबीस अप्रैल अठारह सौ श्री राम कृष्ण आज कलकत्ता आए हुए हैं मास्टर ने दिन के एक बजे के लगभग बलराम के बैठक खाने में जाकर देखा श्री राम कृष्ण निद्रा में हैं, दो एक भक्त पास ही विश्राम कर रहे हैं मास्टर एक पंखा लेकर धीरे धीरे हवा करने लगे श्री राम कृष्ण की नींद छूटी ढीली देह वे उठकर बैठ गए मास्टर ने भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम किया और उनकी पद धूली ली श्री राम कृष्ण मास्टर से ससने अच्छे हो न जाने क्यों मेरे गले की गिल्टी फूल गई है पिछली रात से दर्द होता है क्यों जी यह कैसे अच्छी हो चिंतित होकर आम की खट्टी तरकारी बनी थी और भी कई चीज़ें बनी थी थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ें मैंने खाई मास्टर से तुम्हारी स्त्री कैसी है उस दिन उसे देखा था बहुत कमज़ोर है कोई ठंडी चीज़ थोड़ी थोड़ी सी दिया करो मास्टर जी कच्चा नारियल दिया करूँ श्री राम हाँ मिस्त्री का शरबत पिलाना अच्छा है मास्टर मैं रविवार से घर चला गया श्री राम अच्छा किया घर में रहने पर तुम्हें सुविधा है बाप भी हैं तुम्हें संसार का काम अधिक न देखना होगा बातचीत करते हुए श्री राम कृष्ण मुँह सूखने लगा तब वे बालक की तरह मास्टर से पूछने लगे मेरा मुंह सूख रहा है क्या सभी का मुँह सूख रहा है मास्टर योगिंद्र बाबू क्या आपका भी मुंह सूख रहा है योगिंद्र नहीं इन्हें गर्मी लगी होगी अलेदा के योगिंद्र श्री राम कृष्ण के एक अंतरंग त्यागी भक्त हैं श्री राम कृष्ण शिथिल भाव से बैठे हुए हैं भक्तों में कोई कोई हंस रहे हैं श्री राम कृष्ण मैं मानो दूध पिलाने के लिए बैठा हूँ सब हंसते हैं अच्छा मुँह सूख रहा है मैं नाशपाती या जामरुल खाऊं बाबू राम हाँ वह ठीक है मैं जामरू ले आऊं श्री राम कृष्ण धूप में अब न जा मास्टर पंखा झल रहे थे श्री राम कृष्ण तुम बड़ी देर से तो मास्टर जी मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है श्री राम कृष्ण सशन नहीं हो रहा है मास्टर पास ही के एक स्कूल में पढ़ाते हैं वे एक बजे पढ़ाने से ज़रा देर के लिए अवसर लेकर आए हैं अब स्कूल में फिर जाने के लिए उठे श्री राम कृष्ण की पात वंदना की श्री राम कृष्ण आओगे एक भक्त। स्कूल की छुट्टी अभी नहीं हुई। ये बीच में ही चले आए श्री राम कृष्ण हंसते हुए जैसे गृहिणी सात आठ बच्चे पैदा कर चुकी संसार में रात दिन काम करना पड़ता है परंतु उसी समय के भीतर एक एक बार आकर पति की सेवा कर जाती है सब हंसते हैं जाने पर स्कूल की छुट्टी हो गई बलराम बाबू के बाहर वाले कमरे में मास्टर ने आकर देखा श्री राम कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं समाचार पाकर भक्त मंडली धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं छोटे नरेंद्र और राम आ गए हैं नरेंद्र आए हैं मास्टर ने प्रणाम कर आसन ग्रहण किया कमरे के भीतर से बलराम ने थाली में मोहन भोग भेज दिया है इसलिए कि श्री राम कृष्ण के गले में गिल्टी पड़ गई है वे कड़ा भोजन न कर सकेंगे श्री राम कृष्ण मोहन भोग देख नरेंद्र से अरे माल आया है माल माल खा खा सब हंसते हैं दिन ढलने लगा श्री राम कृष्ण गिरीश के घर जाएंगे वहाँ आज उत्सव है श्री राम कृष्ण बलराम के दुमंजले के कमरे से उतर रहे हैं साथ मास्टर है पीछे और भी दो एक भक्त हैं जोड़ी के पास आकर उन्होंने एक उत्तर प्रदेश के भिक्षुक को जाते हुए देखा राम नाम सुनकर श्री राम कृष्ण खड़े हो गए देखते ही देखते मन अंतर्मुख होने लगा इसी भाव में कुछ देर खड़े रहे मास्टर से कहा इसका स्वर बड़ा अच्छा है एक भक्त ने भिक्षुक को चार पैसे दिए श्री रामकृष्ण बोसपाड़ा तो की गली में घुसे हंसते हुए मास्टर से पूछा क्यों जी क्या कहता है परमहंस फौज आ रही है साले कहते क्या हैं